देवी भागवत पाँचवा स्तंभ धूम्रलोचन और देवी का संवाद तथा धूम्रलोचन का वध शुम्भ ने कहा धूम्रलोचन तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ अपने बल के अभिमान में चूर रहने वाली उस हठिली स्त्री को पकड़कर यहाँ ले आना तुम्हारा परम कर्तव्य है देवता दानों अथवा महाबली मानो कोई भी उसके अनुसार हो उन सबको तुरंत मृत्यु के मुख में झोंक देना चाहिए उसके साथ एक काली रहती है उसको भी मारकर उस सुंदरी को ले आना यह उत्तम कार्य करके तुम बहुत शीघ्र यहाँ लौट आओ परंतु प्रशंसनीय प्रेम प्रकट करने वाली उस साधवी स्त्री को तुम भली भांति सुरक्षित रखना क्योंकि वीर उस सुंदरी के सभी अंग बड़े ही कोमल हैं उसके सहायक जो भी शस्त्र लेकर सम्रांगण में आए उन सबको तो मार डालना चाहिए परंतु उस स्त्री को सब तरह से यत्न पूर्वक बचाना चाहिए वह सर्वथा अवध्य है व्यास जी कहते हैं शुंभ दानवों का राजा था उसका उपरयुक्त आदेश पाकर धूम्रलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया उसने सुंभ के सामने मस्तक झुकाया और सेना सांस लेकर वह युद्धभूमि की ओर चल पड़ा उसकी सेना में साठ हजार राक्षस थे उस समय मृग के नेत्रों जैसे विशाल नेत्र वाली भगवती जगदम्बा मनोहर उपवन में विराजमान थी उन पर धूम्रलोचन की दृष्टि पड़ी देखकर नम्रता पूर्वक वह पास चला गया और उसने बातचीत आरंभ कर दी उसके वचन से मधु टपक रहा था उसका प्रत्येक शब्द हेतुयुक्त और सरस था उसने कहा महाभाग्यवती देवी सुनो शुंभ तुम्हारे विरस अत्यंत व्याकुल है उन्हें नीति शास्त्र का सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त है इसीलिए उन्होंने तुम्हारे पास दूत भेजा था रस भंग न हो जाए इस डर से वे स्वयं तुम्हारे पास आना अनुचित समझते हैं वरान ने दूध ने जाकर कुछ उल्टी ही बात वहाँ कह दी उसे सुनकर राजा शुम्भ के मन पर चिंता की काली घटाएँ घिर आई है मैं विशाल वाहिनी के साथ सेवा में उपस्थित हो महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो मेरे मधुर मधुर वचन सुनने की कृपा करो देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले शुम्भ त्रिलोकी के शासक हैं तुम उनकी पटरानी बनकर अनुत्तम सुख भोगने के सुअवसर को हाथ से मत खो उनकी बड़ी बड़ी भुजाएँ हैं काम संबंधी बल का रहस्य उन्हें विदित है वे अवश्य विजय पा जाएंगे तुम चित्र विचित्र हाव भाव करो वे भी वैसे करने में सहमत हो जाएंगे इस विषय के साक्षित्व का काम यह काली करेगी परमार्थवेत्ता महाराज शुम्भ इस प्रकार संग्राम करके विजयी होने के पश्चात सुख सैया पर सोकर अपना श्रम दूर करेंगे तुम्हारी बात सुनते ही शुम्भ सम्यक प्रकार वशीभूत हो गए हैं मेरा सुंदर वचन तथ्य एवं हितकारक है तुम इसका अवश्य पालन करो सेवा से गणाध्यक्ष से अस्त्र युद्ध करना अभीष्ट है सुरत, सुरत कांते वे तुम्हें पाने के सदा अधिकारी हैं तुम जैसे अपने मुख के मध्य से सिंचित करके बकुल और कुर्बक वृक्ष को विकसित करती हो वैसे ही अपने स्नेह रस युक्त पदाघात राजा शुम्भ को आहराजित करने की कृपा करो